पूर्ण मद पूर्णमिद पूर्णात्ते पूर्णच्चा पूर्णमाधाया पूर्णमे वशिष्य ओम शांति शांति शांति अभी तक हम लोगों ने 21वें श्लोक को लेकर विचार किया वहां बताया जैसा आकाश में आकाश तत्व को ना जानने वाले अज्ञानी पुरुष नीलिमा आदि अध्यास करते हैं अर्थात तो उसको अध्यास होता है वैसे ही सच्चिदानंद शुद्ध परमात्मा में देहेंद्रदियों के गुण कर्मादि का अध्यास होता ये बता दिया आगे बाईसवें श्लोक में केवल इतना ही नहीं है उपाधिगत जो धर्म है वो आत्मा में अध्यास होता है वो बताने जा रहे एक दृष्टांत के द्वारा बाइस अज्ञा मानसोपादे कर्तृत्वाधीन चात्मन कल्यान्तेम्बुगते चंद्रे चलनादीयस ये दृष्टि कल्याणते अंबुगते चंद्रे चलना जैसा, जैसा जलगत चंद्रमा में कल्यान्थे अंबुगंते अंबुगते चंद्रे मतलब जलगत चंद्रमा में यथा अंबसा चलनादि जैसा जल की चंचलता का कारण ब्रह्म से भान होता है कलप्य कल्पना की जाती किस में चंद्रमा में है तो जलगत चंद्रमा में जल की चंचलता का कारण भ्रमकल्प चंद्रमा में चंचलता नहीं हो रही जल हिल रहे इसलिए जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा भी हिल रहे ऐसा व्यवहार करते वह दृष्टांत वैसा ही अज्ञानान मानसोपादे, वैसा ही अज्ञान से अज्ञात मानसोपाधि मनरूप उपाधि से अंतक उपाधि के कारण आत्म में कर्तृत्वादी निचात्म कर्तृत्व भोक्तृत्वादि कल्पना करते हैं जैसा जलगत चंचलता उस जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब में वैसा उसी को ये बोल रहे हैं अज्ञान अज्ञान के कारण मानसोपादे मनोरूपोपाधि से कर्तृत्वादि आत्मा में कल्पना करते कैसा कल्प्यंते जैसे कल्पना करते अंबुगते चंद्रमा में अतः जल में पड़ा हुआ चंद्रमा क्या कल्पना करते यथा अंब था चलनादि जल का चलनत्व है चंद्रमा में मानते भावार्थ ये है तात्पर्य अंतरिक्ष स्थित चंद्रमा का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है किसमें जल में तो प्रतिबिंबित जल में पड़ता है हवा के कारण जल हिलने लगता है तो जल के हिलने से जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब चंद्रमा का प्रतिबिंब भी हिलता सा भानु होता वास्तव में नहीं हिल रहा है हिल रहे वो जल किंतु तो मालूम पड़ रहे है। चंद्रमा हिल रहे जैसा ऐसा भासता है उस दशा में उस अवस्था में अज्ञानी चंद्र प्रतिबिंब हिल रहा है अतः इसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब हिल रहे ऐसा मान के बैठता है ऐसा मानता है कभी कभी तो प्रतिबिंब में अध्यस्त चलनाधि क्रिया का आरोप अर्थात प्रतिबिंब हो गया चंद्रमा का उसमें अध्यस्त जो चलनाधि क्रिया का आरोप बिंब चंद्रमा में अविवेक कर बैठता है क्योंकि जल हिलने से जल में पड़ा हुआ चंद्र का प्रतिबिंब हिल रहा है तो प्रतिबिंब को बिंब मान करके बोलते चंद्रमा हिल रहे चंद्रमा में क्रिया हो रहे ऐसा बिंब में आरोप करता है ऐसा अविवेक तो इसलिए बिंब में भी आरोप होते चंद्रमा हिल रहे पर वस्तुतः चंद्रमा कभी वहा हिल रहे नहीं ही जल ही हिलता है जलगता चंद्र प्रतिबिंब नहीं हिलता है जलगता जो चंद्र प्रतिबिंब है वो नहीं हिलता है चंद्र प्रतिबिंब ही नहीं हिल रहे तो चंद्रमा कहा से हिलेगा तो इसलिए चंद्र प्रतिबिंब में हिलना और चंद्रमा में भी हिलना ये अध्यास है फिर गगनस्थ चंद्र का हिलना यह तो दूर की बात है जलगत चंद्र प्रतिबिंब अथवा उसके बिंबभूत गगनस्थ चंद्र में जल की जो चलनता है जल की चंचलता है जल में होने वाली क्रिया का आरोप मात्र होता है वास्तव में नहीं अविवेक के कारण अज्ञान के कारण ठीक उसी प्रकार कर्तृत्व आदि साभास अंतकरण के धर्म हैं युक्त अंतकरण का धर्म है जिसका अध्यास अज्ञानवशात अविवेकवशात विचार के अभाव में आत्मा में होता रहता है आत्मा बिंब रूप है क्योंकि ये जीवात्मा है उसी परमात्मा का बिंब है अविद्या में पड़ा मान हुई अथवा तो अंत में मत बतांतर है कुछ लोग अविद्या में प्रतिफलित है वो जीव मानते कुछ लोग बोलते हैं में कुछ लोग कहते हैं अंतकर्णाव कुछ भी हो तो आत्मा बिंब रूप है और उसका प्रतिबिंब अंतकरण में पड़ता है इसको जीव कहा दिया उससे अचेतन मन भी चेतन सा भास्ता है प्रतिम्ब पड़ने से जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश दर्पण में पड़ने से अप्रकाश दर्पण प्रकाश, प्रकाश रहित दर्पण में मानो प्रकाशित कर रहे जैसा व्यवहार होता है जिससे उस मनोरूप उपाधि में धर्माधर्म क्रिया का कर्तृत्व तथा उनके फल भोक्तृत्व आदि उत्पन्न होते किसमें मन में क्योंकि आत्मा का प्रतिबिंब पड़ने से चेतन जैसा होता है तो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म मन में उत्पन्न होते हैं ये कर्तृत्व भोक्तृत्व अंतकरण रूपा अंतकरण रूप उपाधि के ही धर्म है मन के है। धर्म, धर्म, मन धर्म है क्योंकि कर्तृत्व धर्म रहेगा विज्ञानमय कोश में भोक्तृत्व धर्म रहेगा आनंदमय कोश में ये मन का ही धर्म है चिदाभास के भी नहीं अर्थात जो आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा है उसको जीव कहा उसका भी धर्म नहीं आत्मा का तो दूर बात है फिर भला आत्मा के तो कैसा हो सकते जैसा जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब चंद्रमा का हिलता नहीं जल हिलने से प्रतिबिंब हिल रहे तो प्रतिबिंब स्वतः नहीं हिल रहे चंद्रमा कैसे हिलेगा वैसा ही आत्मा का प्रतिबिंब जो जीव है उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं तो आत्मा में कहाँ से रहेगा संभव नहीं अज्ञान से अंतकरण उपाधि के कर्त्रित्वारी धर्म की कल्पना आरोप आत्म में होते हैं जैसा जलगत चलनत्व चंद्रमा अथवा चंद्र प्रतिबिंब में होता है इस रहस्य को इस तात्पर्य को ना समझने वाले वैशेषिक है नयायिक है और बड़े बड़े विचार के आत्मा में तथा कर्तृत्व मान बैठे आत्मा वास्तव में कर्ता मानते हैं। यदि आत्मा में आदि अग्नि के समान उत्तर उष्णता आदि के भांति स्वाभाविक हो जैसा अग्नि में उष्ण्व और प्रकाशकत्व स्वाभाविक है वैसे आत्मा में कर्तृत्व भोगतृत्व सुख दुख स्वाभाविक मान लीजिए तो उनकी निवृत्ति किसी प्रकार से नहीं होगा किंतु सुषुप्ति में कहा होता है कर्तृत्व भोग भो, सुख दुखत्व इसका इसे सिद्ध होता है आत्म का धर्म ये अंत कर्ण की से ये वैशेषिक आदि कर्तृत्वादि आत्मा में कल्पित ही मानते हैं निरवयविभु आत्मा में उत्षेपणादि क्रिया तो हो ही नहीं सकती कृति नाम का गुण भी अर्थात कृति बोलतो एक प्रकार से कर्म कार्य उसको गुण मानते हैं तो कृथि नाम का गुण भी शरीर अवच्छेद नहा आत्म मन संयोग से उत्पन्न होता है शरीर से अवचिन्न जो आत्मा और मन का संयोग से ये क्रिया उत्पन्न होती है कृति उत्पन्न होती कर्तव्य ऐसा कहते हुए मन रूप उपाधि के कारण से आत्म में कृति गुण उत्पन्न हुआ जो वस्तुता आत्मा में अध्यस्ती है वैसा ही इतना तो मान लिया उन्होंने भोक्तृत्व आदि धर्म भी अंतकरण उपाधि के ही है जिसका अध्यास आत्मा में होता है स्वता नहीं है क्योंकि आत्मा निर्गुण निराकार है व्यापक है उसमें कभी कोई धर्म नहीं रह सकता कैसा संभव है जैसा आकाश है उसमें शब्दाद शब्द गुण छोड़ अन्य कुछ है ही नहीं तो आकाश में नहीं है आकाश का कारण आत्मा में कहा से होगा अतः वो आत्मा सबका स्वरूप है उस आत्मा को जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे तब तक ये शोक मोह, दुखादि से कभी निवृत्त नहीं होगा अनुभव करने के लिए आपको विचार चाहिए विचार तभी टिकेगा यम नियम साधना आदि के द्वारा मन को पहले शुद्ध कर दीजिए तो मन शुद्ध यदि हो गया शुद्ध मन में विचार आ जाएगा उस विचार से अविचार निवृत्त होगा तभी आत्म का बोध होगा इसलिए आत्म बोध का निर्पण कर रहे है भगवान आचार्य जी ओम शांति शांति शांति